श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ उनतालीस बाईस अप्रैल अठारह सौ श्री रामकृष्ण तथा हीरानंद श्री रामकृष्ण ऊपर वाले कमरे में बैठे हैं सामने हीरानंद मास्टर तथा दो एक भक्त और हैं हीरानंद के साथ दो एक मित्र भी आए हैं हीरानंद सिंध में रहते हैं कलकत्ते के कॉलेज में अध्ययन समाप्त करके देश चले गए थे अब तक वहीं थे श्री कृष्ण की बीमारी का समाचार पाकर उन्हें देखने के लिए आए हैं सिंध देश कलकत्ते से कोई 2200 मील होगा हिरानंद को देखने के लिए श्री कृष्ण भी उत्सुक रहते थे श्री राम कृष्ण हिरानंद की ओर उंगली उठाकर मास्टर को इशारा कर रहे हैं मानो कह रहे हैं यह बड़ा अच्छा लड़का है श्री राम कृष्ण क्या तुमसे परिचय है मास्टर जी हाँ है श्री राम कृष्ण हीरानंद और मास्टर से तुम लोग जरा बातचीत करो मैं सुनू मास्टर को चुप रहते हुए देखकर श्री राम कृष्ण ने पूछा क्या नरेंद्र है उसे बुला लाओ नरेंद्र ऊपर श्री राम कृष्ण के पास आकर बैठे श्री राम कृष्ण नरेंद्र और हीरानंद से तुम दोनों जरा बातचीत तो करो हिरानंद चुप हैं, बड़ी देर तक टाल मटोल करके उन्होंने बातचीत करना आरंभ किया हिरानंद नरेंद्र से अच्छा भक्त को दुख क्यों होता होता है हिरानंद की बातें बड़ी ही मधुर है जिन जिन लोगों ने उनकी बातें सुनी उन सबको यह जान पड़ा कि उनका हृदय प्रेम से भरा है नरेंद्र इस संसार का प्रबंध देख यह जान पड़ता है कि इसकी रचना किसी शैतान ने की है मैं इससे अच्छे संसार की सृष्टि कर सकता था हिरानंद दुख के बिना क्या कभी सुख का अनुभव होता है नरेंद्र मैं यह नहीं कहता कि संसार की सृष्टि किस उत्पा उपादान से की जाए किंतु मेरा मतलब यह है कि संसार का अभी जो प्रबंध दिख पड़ रहा है वह अच्छा नहीं परंतु एक बात पर विश्वास करने पर सब निपटारा हो जाएगा सब ईश्वर हैं यह विश्वास किया जाए तो उलझन सुलझ जाएगी ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं हीरानंद यह कहना सहज है नरेंद्र मधुर स्वर से निर्वाण अष्टक कह रहे हैं ओम मनोबुद्ध अहंकार चित्तान नोत्र जिहे न च्राण नेत्रे न च व्योम भूर्मिर्न तेजो न वायुर्चिदनंदिव शिवोहम न चाणस न वैपंचवायुर्न व्त धावापंचकोश न वाक् पाणीपादम न चोपस्थ पयु चिदाननंद शिवोहम शिवोहम न मे देशग मे मदो ने नश्चर्य न धर्मो न चाथो न कामो न मोक्षनंदिव शिवोहम शिवो न पुण्य न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न अहम् नज्ञा नैव नोज्यम न भोक्ता चिदाननंद शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शेजातिद पिता ने नाता नजन्म न न जन्म बधुर्न मित्र गुन शिष चिदनूप शिवोंम शिव अहम निर्विकलो निराकारूप विभुवाचंद्रिियातम नुक्तिर्न मेय चिदाननंदिव शिव हिरण वाह श्रीरामकृष्णे हिरानंद को इसका उत्तर देने के लिए कहा हिरानंद एक कोने से घर को देखना जैसा है वैसा ही घर के बीच में रहकर भी देखना है हे ईश्वर मैं तुम्हारा दास हूँ इससे भी ईश्वर का अनुभव होता है और मैं वही हूँ शोहम इससे भी ईश्वर का अनुभव होता है एक द्वार से भी कमरे में जाया जाता है और अनेक द्वारों से भी जाया जाता है सब लोग चुप हैं हीरानंद ने नरेंद्र से गाने के लिए अनुरोध किया नरेंद्र कौपीन पंचक गा रहे हैं वेदातवाक्यु सदारम्त भिक्षात्रेण च तुष्टिमंत अशोकमंत करणे चरंत कौपीनवंतलु भाग्यवंत मूलमतरो केवलमाश्रयन पाणेद्वयम भोक्त मंत्रयंत्र कंथावशमी कुसयता कौपीन वंतु भाग्यवत स्वानंदे परतुष्टिम सुशातसर्वेन्द्रियृत्तिम्ता हहर्ण्यसमेरम कौपीन वंत खलु भाग्यवंत श्री रामकृष्ण ने जो ही सुना अहर निशम ब्रह्मणि ये रमंत कि धीरे धीरे कहने लगे आहा और इशारा करके बताने लगे कि यही योगियों का लक्षण है नरेंद्र कौपीन पंचक समाप्त करने लगे देहादि भाव परिवर्तयन स्वात्मा ना आत्मन्यवलोकयत नातम न न बहे कॉपीलव भाग्यवंत ब्रह्माक्षर पावन मुच्च्चर ब्रह्माहमस भिक्षाशुनो दिक्षुपरिभ्रमित कॉपी नलु भाग्यवंत नरेन्द्र फिर परिपूर्ण आनंदम अंग विहीन स्मर जगन्नी स्रोत्र स्रोत्र मनसो मनोजदाचो हवाचम वागतीत प्राणस् प्राणम परम नरेंद्र ने एक गाना और गाया इस गाने में कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार की है तुझसे हमने दिल है लगाया जो कुछ है सो तू ही है हर एक के दिल में तू ही समाया जो कुछ है सो तू ही है जहाँ देखा नज़र तू ही आया जो कुछ है सो तू ही है हर एक के दिल में यह सुनकर श्री राम कृष्ण इशारा करके कह रहे हैं कि वे हर एक के हृदय में है वे अंतर्यामी है जहाँ देखा नज़र तू ही आया यह सुनकर हीरानंद नरेंद्र से कह रहे हैं सब तू ही है अब तुम तुम हो रहा है मैं नहीं तुम नरेंद्र तुम मुझे एक दो मैं तुम्हें एक लाख दूंगा अर्थात एक के मिलने पर आगे शून्य रखकर एक लाख कर दूंगा तुम ही मैं मैं ही तुम मेरा सिवा और कोई नहीं है यह कहकर नरेंद्र अष्टावक्र संहिता से कुछ श्लोकों की आवृत्ति करने लगे सब लोग चुपचाप बैठे हैं श्री राम कृष्ण हीरानंद से नरेंद्र की ओर संकेत करके मानो म्यान से तलवार निकाल कर घूम रहा है मास्टर से हीरानंद की ओर संकेत करके कितना शांत है सपेरे के पास विषर सांप जैसे फन फैलाकर चुपचाप पड़ा हो